का रेडियो के श्रोताओं को शिल्पी का नमस्कार साथियों इस समय आप सुन रहे हैं शहीद भगत सिंह के लेखों और उनसे जुड़े अन्य कार्यक्रमों की श्रंखला इसी क्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नौजवान भारत सभा के केंद्रीय परिषद सदस्य प्रसन्न से फोन पर हुई बातचीत भगत सिंह की वर्तमान में प्रासंगिकता व उनसे जुड़े अन्य विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में उनसे बातचीत की है पवन सत्यार्थी ने सुनिए ये बातचीत सहकार के सभी श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों भगत सिंह के लेखों और उन पर संबंधित बातचीत के क्रम में हम आज बात करेंगे नौजवान भारत सभा के सदस्य प्रसेन के साथ तो प्रसेंन आपका स्वागत है सहकार में नमस्कार नमस्कार सदी अभी जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे आपका ग्रुप और तमाम जो लोग हैं भगत सिंह के लिए जो काम कर रहे हैं भगत सिंह के विचारों को लेकर कर रहे हैं उस कड़ी में आप भी बड़े स्तर पे लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं भगत सिंह के विचारों को रख रहे हैं तो अभी अपने जो प्रचार है उसके बारे में बताइए की आप लोग क्या और कैसे कर रहे हैं अभी तो जैसे अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो अलग अलग टीमों का नौजवान भारत सभा की टीमों का अलग अलग कार्यक्रम है उसमें पैदल मार्च बाइक मार्च नुक्कड़ नाटक जनसभाएं, विचार गोष्ठिया पुस्तक पोस्टर प्रदर्शनी सही तमाम विधाओं का इस्तेमाल करते हुए टीमें जा रही हैं फिलहाल मैं जिस इलाके में काम कर रहा हूं ये उत्तर प्रदेश में राज, इस राज्य में मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी फिलहाल नौजवान भारत सभा द्वारा पंद्रह दिन की एक शहीद भगत सिंह की स्मृति अभियान के नाम से ये एक कार्यक्रम लिया गया है तो जिसके तहत कोशिश ये है कि जो देश की आम आबादी है क्योंकि जिनकी शोध ग्रंथों तक पहुंच नहीं है वैसे तो नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को भी भगत सिंह की विचारधारा और उनकी सोच के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है हाँ लेकिन आम आबादी के बीच में तो वो बिल्कुल भी उस रूप में बातें नहीं गई है तो जरूरी है कि लोगों को भगत सिंह की विचारों से और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है हम क्यों उनको याद करते हैं इससे परिचित कराया जाए तो इस मकसद से ये पूरा कार्यक्रम लिया गया है जी सती ये नौजवान भारत सभा ये जो नाम है आ, हमने देखा आ, हम जो पढ़ते भी हैं भगत सिंह के बारे में उनको लेखों को पढ़ते हैं तो उसमें वो संगठन का नाम आता है तो क्या ये उसी संगठन की लगातारता में ये संगठन है या कोई अलग संगठन है ये अगर वैचारिक विरासत के तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह भगत सिंह द्वारा उन्नीस में नौजवान भारत सभा जो बनाई गई थी उसी की एक निरंतरता में इसको देखा जा सकता है उस संगठन की निरंतरता तो चुकी रही नहीं एक समय के बाद वो उसके बहुत सारे साथी कुछ क्रांतिकारी शहीद हो गए थे और कुछ क्रांतिकारी जो बचे भी थे तो वो बहुत उसको आगे नहीं ले जा पाए तो रूप में कहा जाए कि सांगठनिक निरंतरता उस रूप में नहीं है ये लेकिन विचारों की और विरासत की निरंतरता और इसीलिए हम लोगों ने संगठन का नाम नौजवान भारत सभा रखा तो उस रूप में इसको कहा जा सकता है कि यह उसी निरंतरता में है हाँ तो साथी भगत सिंह अगर देखा जाए तो यूथ के आइकन अभी भी हैं यूथ और हालांकि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो भगत सिंह को मानते हैं तो यूथ के बीच आप जानते हैं तो उनका क्या रुख होता है भगत सिंह को लेकर के वो क्या सोचते हैं आपने उनसे बातचीत की होगी तो आपको क्या लगा भगत सिंह के बारे में एक तो बहुत ही भावनात्मक लगाव तो हर जगह देखने को मिलता है जिसकी राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी नेहरू डॉक्टर अंबेडकर जैसे से बहुत सारे नायक हैं जिनको लेकर के फिर भी बहुत सारे कहा जाए कि बहस या कि बहुत ध्यान न देना ये तो मिल जाता है लेकिन भगत सिंह का नाम लेने पर नौजवानों में एक बहुत ही गहरा भावनात्मक लगाव और देखने को मिलता है हर कोई नौजवान रुकता है थोड़ा सुझाता है और वह इस तरीके के कार्यक्रमों को मजाक उड़ा करके चले जाने की मानसिकता उसमें कम दिखती है हाँ ओके तो भगत सिंह के बारे में जब लोग बात करते हैं तो उनके विचारों में आपको लगता है कि भगत सिंह की एक छवि जो बन गई थी आजादी के बाद से और अभी तक काफी हद तक वो छवि उनके साथ चिपकी हुई है की बम और पिस्तौल चलाते थे तो ये जो बम और पिस्तौल वाली जो छवि है क्या अभी इतने समय से आप लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं और जो आम जनता है जहां पर आप नहीं पहुँचे जहां पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस छवि से क्या लोग आगे बढ़े हैं क्या उनकी जो एक विचारक के रूप में छवि है उस पर क्या उस तक भी लोगों की पहुंच हो पा रही है अभी तो देखिए ऐसा है की जैसे भगत सिंह की जो पूरी सोच थी विचारधारा थी एक तो ये था की बहुत सारी उनकी पुस्तकें थी जो नेहरू के समय के पहले तक कुछ मिलती हैं उसके बाद वो गायब हो गई बहुत सारी पुस्तकें या उनके लेख बहुत क्रमिक प्रक्रिया में कुछ प्रगतिशील लोगों द्वारा या राहुल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किए गए तो एक तो ये है कि भगत सिंह का जो के जो साहित्य का जो साहित्य है वो बहुत ही लोगों में ज्यादा है नहीं और दूसरी तरफ ये था कि जो देश की प्रतिक्रियावादी ताकते हैं जैसे की संघ परिवार है वो भगत सिंह के प्रति जो लोगों में एक बहुत ही गहरा लगाव था तो उस लगाव को इस्तेमाल करते हुए उनकी एक ऐसी छवि गढ़ी गई जिसमें कि वो बंदूक स्थल खोसे हुए और एक देश एक राष्ट्रवादी नौजवान के रूप में उनको उनकी इमेज बनाई गई छवि बनाई गई और उसी छवि को आम जनता के बीच में इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया कि बड़ी आबादी अभी उनको उसी रूप में देखती है कि तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और देशभक्त थे और भारत माता के लिए कुर्बान हो गए तो इस तरह की एक उनके अंदर सोच है ये यह कहना तो अभी नहीं संभव है कि मतलब सारे लोग लोगों में रुझान बहुत ज्यादा बदल गया बदला है ये तो तय है व्यापक प्रचार बहुत सारे संगठनों द्वारा नौजवान भारत सभा इसके अलावा राहुल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों आदि के जरिए से बहुत और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनके जरिए जो है भगत सिंह के जो सही विचार थे वो लोगों बीच में जा रहे हैं तो कुछ बदलाव तो बिल्कुल है तो साथी ये आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो संदेश थे भगत सिंह के जो नहीं जा पाए हैं वो अगर हम संक्षेप में बात करना चाहें कुछ कुछ अगर हम बिंदुवार बात करना चाहें तो किन किन चीजों पर वो लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे और वो कौन कौन सी बातें थी जो अभी तक लोगों के बीच नहीं जा पाई है उस पर अगर कुछ बता पाए तो भगत सिंह के बारे में जैसे कि एक तो यह चीज लोगों के बीच में नहीं जा पाई है और अभी भी इसको लेकर के बहुत सारे डिफेंड भी चलते रहते हैं जैसे कि भगत सिंह की जो पूरी दृष्टि थी मतलब कि जो उनका चीजों को देखने का नजरिया था वह एक मार्क्सवादी नजरिया था और वह मार्क्सवादी नजरिए से सरकार को आंदोलनों को अंग्रेजों के खिलाफ जो देश भर में जो तमाम ताकतें सक्रिय थी उन ताकतों का भी मूल्यांकन करते थे जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कांग्रेस के बारे में और गांधी जी के आंदोलन के बारे में बहुत साफ साफ कहा था कि कांग्रेस पूंजीपतियों और जमींदारों की पार्टी है और इसलिए जो है अगर कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिलेगी तो से होगा यही कि इरविंद साहब चले जाएंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी डंडा बसाएंगे। गांधी के बारे में उनका कहना था कि गांधी बहुत सारी भावनात्मक चीजों का हवा, हवाला लेते हैं लोगों को जोड़ने के लिए लेकिन इनके विचारों में इतने अंतर्विरोध हैं कि साबरमती हाँ। का यह संत कभी भी कोई स्थायी शिष्य नहीं पैदा कर पाएगा तो मतलब की जो राष्ट्रीय आंदोलन में अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक हद तक नेतृत्व करने वाली जो मुख्य शक्ति थी कांग्रेस हाँ उसके बारे में उनका ये बहुत स्पष्ट नजरिया था इसी तरीके से हिंदू महासभा जो धार्मिक कट्टरपंथी संगठन पैदा हो रहे थे और वो अपने गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे हाँ। तो उस पर भगत सिंह ने बहुत ही साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है और हाँ। उनके संगठन ने इस चीज को बहुत अंडरलाइन किया था सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज उनका एक लेख है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषित किया है कि यह सांप्रदायिक दंगे जो है हर हाल में सांप्रदायिक नेताओं द्वारा शासक वर्ग के द्वारा ये पैदा किए जाते हैं और हाँ। इससे निपटने के लिए भी उन्होंने जिस दृष्टि का इस्तेमाल किया वो मार्क्सवादी दृष्टि थी कि सांप्रदायिक दंगों का समाधान करने के लिए हमें वर्ग चेतना की जरूरत है दुनिया के सभी धर्म जाति नस्ल, क्षेत्र के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि उनके वर्ग हित एक है और उनका शासक वर्ग से अंतर्विरोध है और हाँ। दुनिया के सभी मेहनत कश इकट्ठे हों और शासक वर्ग से सत्ता छीने तभी उन्हें वास्तविक आजादी मिल सकती है हाँ तो प्रसेंग आप ये भी बताइए कि जो अभी आपने अपनी बातचीत में जिक्र भी किया कि संघ की विचारधारा जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि वो एक तरह से उसके खिलाफ में जाते थे और साफ साफ कई मामलों में बोलते हैं तो अभी भी हम देखते हैं कई संघी विचारधारा के लोग या जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं वो भी भगत सिंह का नाम लेते हैं तो और कई बार तो उनकी पीली पगड़ी जो होती है उसमें उनकी तस्वीरें भी प्रसारित की जाती है तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि भगत सिंह को भगत सिंह में ऐसा कुछ क्या था कि वो उनको यूज कर ले रहे हैं या एक षडयंत्र चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए आप जैसे कि आ, कई बार फांसीवादी राजनीति कई तरह से काम करती है एक उनका तरीका होता है कि वो आ, इमेज गढ़ते हैं कुछ छवियां गढ़ते हैं और एक होता है कि वो लोगों के दिलों में बसी हुई किसी छवि को विकृत करके अपने उद्देश्यों की पूरी करते हैं जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की छवि एक ही गई छवि है तो वह एक तरह इस तरह से काम करते हैं दूसरा उनका तरीका यह है कि वो अतीत के उन नायकों को जो लोगों के दिलों में मौजूद हैं, वह उनको उनके विचारों से काट करके और तरह तरह के गलत और उल्टी सीधी चीजों को या अपने मकसदों को मद्देनजर रखते हुए ए, उनको उन चीजों को उनके साथ जोड़ करके उनको पेश करते हैं तो भगत सिंह के मसले में उनके साथ दिक्कत यह है कि भगत सिंह के मामले में नौजवानों में जो एक लगाव है एक जो नौजवानों में भगत सिंह को लेकर के प्यार है तो वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इसलिए यूथ को आकृष्ट करने के लिए भगत सिंह के का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इधर अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा इस इस्तेमाल की राजनीति में थोड़ा पीछे गए हैं लोग अच्छा कारण यह है कि इधर जब से भगत सिंह का बहुत सारा दस्तावेज और बहुत सारी उनके लेख बहुत सारे उनके तमाम प्रगतिशील संगठन जब देश भर में जगह जगह इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं उनके विचारों को सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेट के जरिए या किताबों पैम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा सा वो पीछे भी हटे हैं पिछली बार अगर याद हो कि लाल किले से नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह की शहादत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि शहीद होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रकार अच्छा। प्रकारांतर से वो कहीं ना कहीं शहीदों की विरासत पर हमला करते हैं और इसके पहले भी जो संघियों के नायक हैं उन्होंने भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों पर इस तरीके की टिप्पणी की थी अच्छा तभी तो वर्तमान में ये टिप्पणिया कम हुई है ये दुष्प्रचार कम हुआ है आपको ऐसा लगता है जी बिल्कुल जी तो प्रसेंद हमारी बातचीत काफी लंबी हो सकती है और हम चूंकि समय की उपलब्धता आपके पास भी कम होगी प्रचार अभियान आप चला रहे हैं तो अगर हम बातचीत के अंत में भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहें आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा अगर हम यूथ को आप कुछ बोलना चाहें भा, नौजवान भारत सभा के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हम लोग तो नौजवानों से यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो भगत सिंह के विचारों को पढ़ें उनको अच्छी तरीके से जाने समझें और दूसरी बात है कि जो एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त की एक संगी अवधारणा है उसके नियतार्थों को समझे तो अगर देश के नौजवान इन विचारों को सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए देशभक्ति का मतलब या देशप्रेम का क्या मतलब था और संघ परिवार के लिए देशप्रेम का क्या मतलब है क्योंकि आज जो हमारा समाज है ये एक भयंकर फासीवादी संकट का शिकार है जहां पर कि सांप्रदायिक उन्माद अंधराष्ट्रवाद लिंचिंग तरह तरह चीजें हो रही हैं और बहुत इन सारी चीजों को देश प्रेम देश के नाम पर छुपाया जा रहा है और चूंकि सोशल मीडिया से लेकर के चैनल और तमाम माध्यमों पर उन्हीं लोगों का कंट्रोल है इसलिए बहुत सारे नौजवान जो है देशभक्ति और देश प्रेम या कहा जाए कि वास्तव में कौन देश को प्यार प्यार करता है इन युग समझ नहीं पाते हैं और वो गलती से जो है संघ परिवार और भाजपा के जो इस तरीके के प्रतिक्रियावादी लोग हैं उनको देश प्रेमी या देशभक्त समझते हैं तो हमारा तो यह है कि छात्रों नौजवानों के बीच में भगत सिंह के विचार वो पढ़े जाने अपने देश के हालात के बारे में जाने सही मायने में देश देश के लोगों से लोगों के बीच भाईचारे से जो इस देश के प्राकृतिक संसाधन है संपदा है उन चीजों से बनता है और जो चीज उन सारी चीजों की लिए खड़ी है उसके साथ खड़े हों और नए संघर्ष में उतरने की तैयारी करें बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेंन आपका हमसे बात करने के लिए जी धन्यवाद श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे नौजवान भारत सभा के केंद्रीय परिषद सदस्य प्रसन्न से पवन सत्यार्थी की फोन पर हुई बातचीत जो कि भगत सिंह की वर्तमान में प्रासंगिकता व उनसे जुड़े अन्य विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में थी तो भगत सिंह पर आधारित कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगो तक ले जाए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें यूट्यूब और फेसबुक पर कार्यक्रमों के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आप हमसे वहाँ भी जुड़े रह सके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऑडियो फाइल के साथ आप हमारे कार्यक्रम पा सकते हैं व्हाट्सएप ऐसी जुड़ने के लिए अपने अकाउंट ऐसी नाइन अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है सुनते रहिए सहकार रेडियो फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को इनकलाब जिंदाबाद